भरत जी को ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख ही लगती है वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे यानी तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल कुछा, की है जैसे धान के पकते समय ईत का भय आ उपस्थित हो जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है उसमें समय भी खराब है मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म यानी अधर्म होगा क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी यानी निभाने में कठिन है एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी सोचते ही सोचते रात बीत गई भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले हे सभादों सुजान भरत सुनो सूर्य सूर्य कुल के महाराज श्री, श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ यानी तत्व से कोई नहीं जानता ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा इस तत्व को और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग हो जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो वही उपाय किया जाए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ यानी लौकिक हित में सनी हुई वाणी सब ने आदरपूर्वक सुनी पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता सब लोग भोले यानी विचार शक्ति से रहित हो गए तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों यानी कर्मों का फल विधाता देते हैं आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों कर को सज देती है यह जगत जानता है हे स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति यानी विधान को भी रोक दिया था आपने जो टेक टेक दी यानी जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं यह सब मेरा अभाग्य है भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया वे बोले हे हे तात तात बात सत्य है पर है पर की कृपा से ही राम को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती हे मैं एक बात कहने में सखुचाता हूँ बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रु वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए पता नहीं मुझे नहीं मुझे मालूम। सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो हो गए, गए, उनके उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए शरीर में तेज सुशोभित हो गया मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई परंतु रानियों के दुख सुख समान ही थे वे राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही यह समझकर वे सब रोने लगी यानी वशिष्ठ ने कहा कि राम लक्ष्मण को भेज दो तुम दोनों वन चले जाओ भरत जी कहने लगे मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा चौदह वर्ष की कोई अवधि नहीं मैं जन्मभर वन में वास करूंगा मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए यानी उसी के अनुसार व्यवस्था कीजिए भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देख कर, सारी सभा सहित मुनि मुनि विदेह हो गए, यानी किसी को अपनी देह की की की न रही। जी की महान महिमा समुद्र है, बुद्धि, उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा तलैया की सीपी भी कहीं समुद्र में समा सकती है मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री... मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर वचन बोले हे सर्वज्ञ हे सुजान हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं जिसमें पूर्ववासियों का माताओं का और भरत का हित हो वही उपाय आर्त यानी दुखी लोग कभी विचार कर नहीं बताइए अपना ही दाव सूझता है, है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे हे नाथ उपाय तो आप ही के हाथ है आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर पूर्वक पालन करने में ही सप्ताहित है पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा यानी आज्ञा पालन करेगा मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम तुमने सच कहा पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरी बुद्धि भरत के भक्ति के वश हो गई है मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो किया जाएगा शिवजी साक्षी हैं वह सब शुभ ही होगा पहले भरत की विनती पूर्वक सुन लीजिए फिर उस पर विचार कीजिए तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ यानी सार निकालकर वैसा ही यानी उसी के अनुसार कीजिए भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में यानी लौकिक दृष्टि से भी और वेद में यानी परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं फिर जिस पर आप जैसे गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में, में मेरी बुद्धि सकुच है फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे तब मुनि भरत जी से बोले हे तात सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर कर भरत जी कुछ भी कह नहीं सकते वे वे वे विचार करने लगे, शरीर से पुलकित होकर वे सभा में में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में की गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया इससे अधिक मैं क्या कहू अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस यानी अप्रसन्नता नहीं देखी बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा यानी मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है यानी अनुभव किया है मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने ही खोला प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए परंतु विधाता मेरा यह दुलार सह ना सका उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है यानी जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है स्वप्न में भी किसी को दोष लेष भी नहीं है मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटुवचन कहकर व्यर्थ ही जलाया मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ यह प्रेम है या प्रपंच यानी छल कपट झूठ है या सच इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज यानी पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि नहीं जाती अवधपुरी के नर नारी दो सह ताप से जल रहे हैं मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे यानी पैदल ही वन को चले गए यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं इस घाव से भी मैं जीता रह गया यानी यह सुनकर भी मेरे प्राण नहीं निकले फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ यानी यह फटा नहीं अब यहाँ आकर सब आँखों से देख लिया यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े उस कैके के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्सह दुख और किसे सहावेगा अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी हो गए सारी सभा में छा गया गया मानो कमल के वन पर पाला पड़ हो तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी अनेक प्रकार की पुरानी यानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर उन्होंने भरत जी का समाधान किया फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले हे तात तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो मेरे मत में यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोगों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं हृदय में भी भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यानी के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक नष्ट हो जाता है मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती माता कैके को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है हे भरत तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच यानी अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा हे भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं शिवजी साक्षी है यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है हे ता तुम व्यर्थ कुतर्क न करो वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते पशु पक्षी पक्षी और और पशु पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते जाते हैं हैं हैं पर हिंसा करने वाले वधिकों को को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र शत्रु भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ क्या करू जी में बड़ा असमंजस यानी दुविधा है राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है उस पर गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया देव गणों सहित देवराज इंद्र होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है कुछ उपाय करते नहीं बनता तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश है अंबरिश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवताओं और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे। तब भक्त प्रहलाद ने ही भगवान को प्रकट किया था सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब यानी इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है हे देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं अर्थात उनके भक्त कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा अच्छा विचार किया तुम्हारे बड़े भाग्य हैं भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है सीता नाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों काम धेनुओं के समान सुंदर है तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो विधाता ने बात बना दी है हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है हे देवताओं भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई परछाई यानी यानी की की की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन को स्थिर करो डर बात नहीं है देव गुरु जी और देवताओं की सम्मत, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों यानी अनेकों प्रकार के अनुमान यानी विचार करने लगे सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले हे स्वामी हे हे कृपा के समुद्र हे अंतर्यामी अब मैं और अधिक क्या कहूं और क्या कहा गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई मैं मिथ्या डर से ही डर गया था मेरे सोच की जड़ ही न थी दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता इन सब ने मिलकर पैर रोपकर कर यानी प्रण करके मुझको नष्ट कर दिया था परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया और मुझे बचा लिया यह आपकी कोई नई रीति नहीं है यह लोक और वेदों में प्रकट है छिपी नहीं है सारा जगत बुरा करने वाला किंतु हे हे स्वामी केवल एक आप ही भले यानी अनुकूल हो हो तो फिर कहिए भलाई से भला हो सकता है हे देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और नमुख यानी प्रतिकूल उस वृक्ष यानी कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन, मेरा क्षोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा हे दया की खान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ यानी किसी प्रकार का विचार न हो जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे हे नाथ आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है यही स्वार्थ और परमार्थ का सार यानी निचोड़ है समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है हे देव आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए यानी उसका उपयोग कीजिए छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो हे नाथ तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएँ और हे रघुनाथ जी आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए हे दया सागर जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए हे देव आपने सारा भार यानी जिम्मेवार मुझ पर रख दिया पर मुझ में न तो नीति का विचार है और न धर्म का मैं तो अपने स्वार्थ के के लिए सब बातें कह रहा यानी दुखी मनुष्य चित्त में चेत यानी विवेक नहीं रहता स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे ऐसे सेवक को देख लज्जा भी लज्जा जाती है मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है मैं सत्य भाव से कहता हूं जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए अयोध्या निवासी असमंजस वश के वश में हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए किंतु संकोचित श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति यानी मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा उनका यानी मुनियों का सा वेश देख वे बहुत दुखी हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर दूत हाथ जोड़कर बोले हे स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेत्र नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई उनके चले जाने से तो सारा जगत ही अनाथ अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो हो गया किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से गए नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए यानी शुद्ध बुध भूल गए उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह यानी देहाभिमान रहित नाम सत्य है क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए किसी ने कुछ नहीं कहा जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर यानी जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव यानी अच्छे भाव या प्रेम या दुर्भाव यानी बुरे भाव या विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरुहुत यानी मिथिला को चल दिए गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया यह सुनकर गुरु कुटुम्बी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सवारियाँ सजवाईं वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई छः सात भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया जनक जी का आगमन सुनकर कर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए कुटिल कैके मन ही मन ग्लान यानी पश्चाताप से गली जाती है किससे कहे और किसको दोष दे और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से चार दिन यानी कुछ दिन और रहना हो गया इस तरह वह दिन भी बीत गया दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे स्नान करके सब नर नारी गणेश जी गौरी जी महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों तो जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे हे देव इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे सब कोई यही मांगते हैं अयोध्या वासियों की प्रेमयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग वैराग्य की निंदा करते हैं अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं यानी ये मेरे हैं हैं। हैं। ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में हैं। इतने में इतने जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर